श्री विष्णु शास्त्र भाष्यम विष्णुशहस्रनामस्त्रक्यं उभव छोभो दिवशर्भ पर कर्ण कर्ता विकर्ता गहनो गुह उण देव श्रीगर्भ परमेशर कर्ण कर्ता विकर्ता गहन गुह प्रपंचोत्पत्ोत्पादन कारण उद्भव उद्वास प्रपंच की उत्पत्ति के उपादान कारण होने से उद्भव हैं अथवा भव यानी संसार से ऊपर है इसलिए उद्भव है सर्ग काले प्रकृति पुरुष च मासेति क्षोभयासे प्रकृतिम पुरुषम तेव इति प्रवेश पुराणे जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध किया था इसलिए क्षोभण है विष्णु पुराण में कहा है अभ्य भगवान हरि ने सर्ग काल में अपने इच्छा से विकारी प्रकृति और विकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध किया था यह तो यति क्रीडति सर्गादि विजिगी सत सुरादीन व्यवहरती सर्वूते आत्मतया द्योतते स्तूयते स्तु सर्व ग तस्मा देव एक मंत्रवर्णा क्योंकि दिव्य अर्था सृष्टि आदि से क्रीड़ा करते हैं दैत्यादिकों को जीतना चाहते हैं समस्त भूतों में व्यवहार करते हैं अंतरात्मा रूप से प्रकाशित होते हैं से किए जाते हैं और सर्वत्र जाते हैं। इसीलिए देव हैं जैसा कि एक देव है इस मंत्रवर्ण से सिद्ध होता है श्री विभूति यश्योदरांतरे जगद्रूपा यश गर्भे स्थित स श्रीगर्भ जिनके उदर गर्भ में संसार रूप श्री विभूति स्थित है ये भगवान श्री श्रीगर्भ हैं इति से वचनात् परम है और ईसनशील है इसलिए परमेश्वर है श्री भगवान कहते हैं समस्त भूतों में समान भाव से स्थित परमेश्वर को जो पुरुष देखता है वही देखता है जगदुत्पत्त साधकतम कारणम संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन है इसलिए कारण है उपादानम निमित्तम च कारणम जगत के उपादान और निमित्त कारण है इसलिए कारण है कर्ता स्वतंत्र स्वतंत्र होने से करता है विचित्रम भुवनम इति विकर्ता स एव भगवान विष्णु विचित्र भूवनों की रचना करते हैं इसलिए वे भगवान विष्णु ही करता है स्वरूपम सामर्थ्यम चेष्टिम वातुम न शक्य गहन उनका स्वरूप सामर्थ्य अथवा कृत्य जाना नहीं जाता इसलिए गहन है गुहते समृणती स्वरूपादि निर्मायेति गुह हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः इति भगवत अपनी माया से स्वरूप आदि को ग्रस्त करते हैं अर्थात ढक लेते हैं इसलिए गुह है भगवान का कथन है योग माया से आवृत्त होने के कारण मैं सबको प्रकट नहीं होता हूँ व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान सानद्रुव परृधि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण व्यवसा व्यवस्था संस्थि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट होने से ज्ञानस्वे है सर्वस्येति यस् व्यवस्थित सर्वेति व्यवस्था लोकपालजरायुजोदिब्रमण छत्रियवैश्यशूद्रावाण्रह्मी गृहस्थ बान प्रस्थ संयासलक्षण्रमतधर्मादी का विभज्य कौती्यवस्थान कृत्य लुटो लूट लुट जिनमें सबकी व्यवस्था है है वे भगवान व्यवस्थान अथवा लोकपाल अधिकारियों को जरायुज अंडद उद्भिज आदि जीवों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अवांतर वर्णों को ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास आश्रमों को तथा उनके धर्म आदि को विभक्त करके रखते हैं इसलिए व्यवस्थान है यहाँ कृत्यल्यूटो बहुलम सूत्र में बहुल शब्द का ग्रहण अर्थात उच्चारण होने से कर्ता अर्थ में ल्यूट प्रत्यय हुआ है अर्थभूता संस्थिति ही प्रणयात्मिका समीचीनम स्थान मश्येतीवा संस्थान भगवान में प्राणियों की प्रलय रूप स्थिति है अथवा वे उस प्रलय के सम्यक स्थान हैं इसलिए वे संस्थान हैं। ध्रुवादि नाम कर्मानुरूप स्थानम दधाती स्थानद ध्रुवादिकों को उनके कर्मों के अनुसार स्थान देते हैं इसलिए स्थानद है अविनाशीवाद ध्रुव अविनाशी होने के कारण ध्रुव है परारिधि विभूतिरस्ेति पर ही भगवान की ऋद्धि अर्थात विभूति परा अर्थात श्रेष्ठ है इसलिए परर्थी है परामां शोभा अच्छे परम सर्वोत्कृष्टो वा अन्यधीन सिद्धित्वात्त संवेदात्मकया स्पृष्ट परमस्पृष्ट उनकी मां अर्थात लक्ष्मी शोभा परा श्रेष्ठ है इसलिए वे परम है अथवा बिना किसी अन्य के आश्रय के ही सिद्ध होने के कारण सर्वश्रेष्ठ है तथा ज्ञानस्वरूप होने से स्पष्ट है इस प्रकार परम और स्पष्ट होने से परमस्पष्ट है परमानंदक परमांदकूपवाद तुष्ट एकमात्र परमानंदस्वरूप होने के कारण तुष्ट है संपूर्णत्वात् पुष्टः सर्व परिपूर्ण होने से पुष्ट है एक क्षण दर्शनम से शुभम शुभकूण मोक्षदम भोगाथीना भोगदम सर्व संदेह विच्छेद कारण पापीना पावनम हृदयग्रंथे विच्छेदकम सर्वकर्माण क्षपण अविद्यावर्तकम स शुभेक्षण भिद्य हृदयग्रंथे इत्यादि श्रुते है जिनका ईक्षण अर्थात दर्शन सर्वथा शुभ यानी मनुष्यों का शुभ करने वाला है मुमुक्षों को मोक्ष देने वाला भोगार्थियों को भोग देने वाला समस्त संदेहों का उच्छेद करने वाला पापियों को पवित्र करने वाला हृदय ग्रंथि को काटने वाला समस्त कर्मों का नाश करने वाला और अविद्या को दूर करने वाला है वे भगवान शुभेक्षण है हृदय की ग्रंथि टूट जाती है इत्यादि श्रुति से यही बात सिद्ध होती है रामो विनामो विरतो ओ वितो मार्गो नयो नयो नय वीरह धर्मो रामः विरामः वीर शक्तिमता श्रेष्ठुत राग नेय अनय वीर शक्तिमता श्रेष्ठ धर्म योगिनो निनंदलक्षणस्गिनो इति रामः रमंते योगिनौ जन निनंदे चिदात्म पदे इति पद्मपुराणे स्वेच्छया रमणीय वकुर्हन्वा दासरथी रानंदस्व भगवान में योगी जन रमण करते हैं इसीलिए वे राम है पद्मपुराण में कहा है जिस चिदानंदस्व चिदात्मा में योग जन रमण करते हैं वह परब्रह्म राम इस स्पश्य कहा जाता है अथवा अपनी ही इच्छा से रमणीय शरीर धारण करने वाले दतरथ नंदन ही राम है विरामो वसाहनम प्राणिनामस्मि विराम भगवान में प्राणियों का विराम अर्थात अंत होता है इसलिए वे विराम है विगतम रतम से विषय सेवायाम विरत विषय सेवन में जिनका राग नहीं रहा है वे भगवान विरत हैं यम विदिता अमृतवाय कल्पन्ते योगिनो मुक्षवः एव पंथा मार्ग नान्य पंथ विद्यते अनाज श्रुते हैं जिन्हें जानकर मुमुक्षुजन अमर हो जाते हैं वे ही पथ मार्ग हैं श्रुति कहती है मोक्ष का आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई पथ नहीं है मार्गेण सम्यक ज्ञान जीव परमात्मतया नियत ने मार्ग अर्थात सम्यक ज्ञान से जीव परमात्म भाव को ले जाया जाता है इसलिए वह जीव नेय है नयती ने नया नेता मार्गो नेयो नये त्रि रूप जे जो ले जाता है वह सम्यक ज्ञान रूप नेता नय ने कहलाता है इस प्रकार मार्ग ने, और ने इन तीन रूपों से भगवान की कल्पना की जाती है नेता नेता विद्यत इति भगवान का कोई और नेता नहीं है, इसलिए वे अनय इति नामनाम चतुर्थम शतम विवृतम यहाँ तक सहस्त्र नाम के चौथे शतक का विवरण हुआ विक्रमशालित्वात वीरह विक्रमशाली होने के कारण भगवान वीर है शक्तिमतादीना शक्तिमत्वा शक्तिमता थ्रेष्ट ब्रह्म आदिशक्तिमानों में भी शक्तिमान होने के कारण शक्तिमता थ्रेष्ठ है सर्वूता धारण अणुरेधर्मती धर्मराराध्यत वह धर्म समस्त भूतों को धारण करने के कारण धर्म है श्रुति कहती है यह धर्म अति सूक्ष्म है अथवा धर्म ही से आराधन किए जाते हैं इसलिए धर्म है श्रुतः स्मृत यूता सए सर्वधर्म विधा उत्तम धर्म इति विधुत्तम श्रुतियाँ और स्मृतियाँ जिसकी आज्ञा स्वरूप हो वही समस्त धर्म धर्मविधताओं में उत्तम होना चाहिए इसलिए भगवान धर्म विदुत्तम वैकुंठ पुर प्राण प्राणद प्रणव पृथु हिण्यगर्भ शुघ्नो व्या वायुरथोंक्ष वैकुंठ पुषा प्राण प्राणद प्रणव पृथु हिण्यगर्भ शु् व्याद वायु अथोक्षज विविधाकुंठागते प्रतिहति वैकुंठा वैकुठाया कर्ते वैकुंठ जगदारंभे विश्लिष्टा भूता पर संश्ल गति प्रतिबध्नाती मैं संश्लिता भूमि अद्व्यौमुना वायुच्च तेजसाथ वैकुंठव तोम वा ये शांतिपर्वणी विविध कुंठा अर्थात गतियों के अवरोध को विकुंठा कहते हैं उस विकुणा के करने वाले होने से भगवान वैकुंठ हैं क्योंकि जगत के आरंभ में ये बिखरे हुए भूतों को परस्पर मिलाकर उनकी गति को रोक दिया करते हैं महाभारत शांति पर्व कहा है मैंने पृथ्वी को जल के साथ आकाश को वायु के साथ और वायु को तेज के साथ मिलाया था इसलिए मुझमें वैकुंठता है विगता कुंठा यश सवैकुंठो एवं वैकुंठ स्वार्थेण इस विग्रह के अनुसार जिसका कुंठा अर्थात रोकटोक ना हो उसका नाम वैकुंठ है भगवान भी किसी प्रकार प्रतिबद्ध नहीं है इसलिए वे वैकुंठ है सर्वस्मा पुरा सदना सर्वस्थ साधना पुर स यदन पापन औसतस्माषा श्रुते परीक्षण स व अयम पुषा सर्वासु इति पुषय सबसे पहले होने के कारण अथवा सब पापों का उच्छेद करने वाले होने से पुरुष हैं श्रुति कहती है वह जो सबसे पहले था सब पापों को भस्म कर देता है इसलिए पुरुष है अथवा पुर यानी शरीर में शयन करने के कारण पुरुष है इति श्रुति कहती है वह यह पुरुष सब पुरों में पुरुषय अर्थात पुरियों में शयन करने वाला है प्राणिथि क्षेत्रज्ञ रूपेण क्षेत्रज्ञ रूप से जीवित रहते हैं अथवा प्राणवायु रूप से चेष्टा करते हैं इसलिए प्राण है विष्णु विष्णुपुराण में कहा है प्राण वायु रूप होकर चेष्टा करते हैं खंडयति नाम प्राणान प्रयादस्वीति प्राणद प्रय आदि के समय प्राणियों के प्राणों का खंडन करते हैं इसलिए प्राणद है प्राणवती प्रणव तस्मादिति प्रणव जी श्रुते प्रणम्यते प्रणवः प्रणव प्रणवंती वैवेदा तस्मा प्रणव उच्यते सनत कुमार ओम कहकर स्तुति अथवा प्रणाम करते हैं इसलिए ओंकार प्रणव है श्रुति में कहा है अतः ओम ऐसा कहकर प्रणाम करता है अथवा प्रणाम किए जाते हैं इसलिए भगवान ही प्रणव है श्री सनत कुकुमार जी का कथन है उन्हें वेद प्रणाम करते हैं इसलिए वे प्रणव कहे जाते हैं प्रपंच रूपेण विस्तृतवाद पृथु प्रपंच रूप से विस्तृत होने के कारण पृथु है। हिरण्यगर्भ संभूत कारणम हिरण्ययमंडम यदीर्य समसूतम तदस्य गर्भ इस हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्म की उत्पत्ति का कारण हिरण्यय अंड जिनके वीर से उत्पन्न हुआ है वे भगवान उसके गर्भ हैं इसलिए हिरण ने गर्भ है हैं त्रिदशत्रुनहती थे शत्रुघ्न देवताओं के शत्रुओं को मारते हैं इसलिए शत्रुघ्न है कारणत्व सर्वकार व्यापार व्याप्त कारण रूप से सब कार्यों को व्याप्त करने के कारण व्याप्त है ती तिगंध इति भगवत गृथव्यागवदचना वाति अर्थात गंध करते हैं इसलिए वायु है भगवान का कथन है पृथ्वीम पृथ्वी पुण्य गयूं अधो न क्षीयते जातु यस्त हथोक् जज उद्योग उद्योगपर्वी दौ दौरक्षम पृथ्वी चाध तयोर तय यस्मादत मध्ये वैराजेण अथोक्ष अतो अधोमूते प्रत्य प्रवाहिते अक्षगणे जायत अधोक्षद अधोभूते यक्षणे सवा प्रवाहिते जायते इति महाभारत उद्योग पर्व में कहा है कभी नीचे अर्थात अपने स्वरूप से छीण नहीं होते इसलिए अधोक्षज है अथवा देव आकाश अक्ष है और पृथ्वी अधा है भगवान उनके मध्य में विराट रूप से प्रकट होते हैं इसलिए अधोक्षज है अथवा अक्षगण इंद्रियों के अधोमुख अर्थात अंतर्मुख होने पर प्रकट होते हैं इसलिए अधोक्षज है इंद्रियों के अधोभूत होने पर अर्थात उन्हें भीतर की ओर प्रवृत्त करने पर भगवान का ज्ञान होता है इसलिए वे अथो अधोक्षज कहलाते हैं